ओम सहना वो सहन भुन तो सह वीर कर्वा वह तेजस्वीन मेद्विषा शांति शांति शांति हा जी पांचवा अध्या से चलेगा ना पंचमोध्याय तथम निक पाँचवें अध्याय के प्रथमा को लेकर के कह रहे हैं आरवमाना कर्म शरीर कारण तत्म आरभमान आह कर्मनः शरीरोत्पत्ति शरीपत्तिण्वात् कर्म शरीर की उत्पत्ति में कारण होने से परीक्षा आरम्भ माना उस कर्म की परीक्षा को लेकर के यहाँ पर आ कहा जा रहा है यानी उसकी परीक्षा करने के लिए कर्म की परीक्षा करने के लिए यहाँ पर आरंभ किया जा रहा है सूत्र हम्म कर्म में कौन सा कारण है समवाई कारण है ठीक है यद्यपि द्रव्य द्रव्य के बाद गुण का कर्म है पर यहां कर्म को लेकर के बात की जा रही है द्रव्य की परीक्षा की है उसके बाद गुण की परीक्षा करनी चाहिए पर गुण की परीक्षा ना करके कर्म की परीक्षा की जा रही है यानी कर्म जो है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय ये छः पदार्थों में दूसरा पदार्थ गुण है पर गुण की परीक्षा ना करते हुए कर्म की परीक्षा की जा रही है गुण की परीक्षा करेंगे करेंगे हाँ जी हाँ जी बोलिएगा आत्मसंयोग प्रयत्नाभ्याम हस्ते कर्म आत्मसंयोग प्रयत्नाभ्याम हस्ते कर्म हाथ में जो कर्म होता है हाथ में जो कर्म होता है उस कर्म को लेकर के बात कही जा रही है आत्मसंग प्रयत्नाभ्याम हस्ते कर्मा संयोग प्रयत्न संयोग प्रयत्नो तौ च आत्मनो यौव संयोग प्रयत्न संयोग और प्रयत्न इन दोनों को मिलाएंगे तो संयोग प्रयत्नो संयोग और प्रयत्न तौ तो यौ आत्मनोता ये दोनों आत्मा के हैं यानी आत्मा का संयोग है और आत्मा का प्रयत्न है हाथ के साथ जो संयोग हो रहा है ना वो संयोग भी आत्मा का ही है और प्रयत्न भी आत्मा का ही है अभी बताएंगे ताभ्याम भवती खलु शरीर हस्ते कर्म ताभ्याम उन दोनों से यानी संयोग और प्रयत्न संयोग और प्रयत्न इन दोनों से शरीरांगे शरीर का जो अंग है हस्त यानी हाथ उस हाथ में कर्म भवती कर्म होता है सूत्र में जो हस्ते जो दिया है ये उदाहरण है उदाहरण को सूत्र में ग्रहण किया है हस्ते इति उदाह सूत्र में जो हस्ते ये जो शब्द आया है ये उदाहरण को बताने के लिए आया है उत्क्षेपण कर्मणि ने कर्म के विषय में उदाहरण है अब जो हाथ में जो कर्म हुआ है उस कर्म के पीछे कारण क्या है उन कारणों को बताया जा रहा है हस्तह समवायि कारणम कर्मण हस्तह समवायि कारणम हाथ जो है ये समवायि कारण है कर्म का कौन से कर्म का उत्क्षेपण कर्म का संयोग हो कारणम और आत्मा का जो संयोग है वो असमवायी कारण है प्रयत्नो निमित्त कारणम और प्रयत्न जो है वो निमित्त कारण बनेगा आत्मा का जो प्रयत्न है वो निमित्त कारण बनेगा क्यों निमित्त कारण बनेगा तो कह रहे हैं आत्मलिंगत्वाद ये आत्मा का लिंग है प्रयत्न प्रयत्न जो है ये आत्मा का लिंग है आत्मा को सिद्ध करने वाला है आत्मा का चिन्ह है प्रयत्न से आत्मा जाना जाता है अब मेरी ओर देखिएगा मेरा हाथ नीचे है अब ऊपर गया ठीक है ना तो हंसते कर्म में जो कर्म हुआ है कैसा कर्म हो उत्षेपण कर्म हुआ है हाथ ऊपर गया उत्क्षेपण कर्म अब इस कर्म का समवायी कारण कौन है हाथ हाथ में तो कर्म हो रहा है हाथ ऊपर गया ऐसा अब आज समवायि कारण है अब इस कर्म का असमवायी कारण क्या है संयोग किसका संयोग आत्मा का हाथ आत के साथ संयोग यदि इस हाथ के साथ आत्मा का संयोग नहीं होता तो उत्षेपण कर्म भी नहीं होगा पकड़ में आ रहा है अच्छा फिर ये हाथ में जो कर्म हुआ है इसका निमित्त कौन है तो आत्मा है आत्मा का प्रयत्न है तो आत्मा का संयोग इस हाथ के साथ है तभी तो उत्क्षेपण कर्म हुआ है पकड़ में आ रहा है अगर शरीर में आत्मा ही ना हो आत्मा का संयोग ही ना हो तो उत्क्षेपण कर्म ही नहीं होगा कोई हाथ ऊपर उठाएगा नहीं वो सारे बहुत सारे कारण होंगे निमित्त कारण है वो सहयोगी कारण है सारे मुख्य कारण तो आत्मा है ना मुख्य कारण तो आत्मा है आत्मा के कारण से ही तो हाथ ऊपर उठ रहा है तो उत्षेपण हाथ में जो उत्षेपण कर्म हो रहा है इस उत्क्षेपण कर्म का समवाय कारण तो हाथ है क्योंकि हाथ में कर्म हो रहा है कर्म का समवायि कारण हाथ पकड़ में आ गया अब यहां असमवाय कारण कौन है तो आत्मा का हाथ के साथ संयोग आत्मा संयोग जो है ये असमवाय कारण है और आत्मा में जो प्रयत्न है वो प्रयत्न जो है यहां पर निमित्त कारण बनेगा स्पष्ट हो रहा है सूत्रार्थ आत्मा के संयोग और प्रयत्न से आत्मा के संयोग और प्रयत्न से हाथ में उत्क्षेपण कर्म होता है ये तो एक उपलक्षण मात्र है उत्सपण कर्म हो अवक्षेपन कर्म हो आकुंचन हो प्रसारण हो कर्म होता हाँ जी बस हाथ में कर्म होता है का कारण कारण आप हाथ जो कर्म हुआ उस कर्म का समवायी कारण हाथ है संयोग कारण किसका बताया उत्पण कर्म का कर्म का असमवाय कारण संयोग ये संयोग घटा आत्मा का शरीर के आत्मा के आत्मा सा साथ संयोग तो जहां कारण बताया, तो कारण जहां बताया गया तो गुण कर्मणि कारण क्या और गुना गुना और कर्म गुना और कर्म ही कारण बनते हैं बिल्कुल ठीक है तो गुण है है हाँ जी कहीं भी का मतलब जो आत्मा जहा जहा जुड़ा हो वहां पर हाँ मतलब जो अपने शरीर में जो भी कर्म हो रहा है उसमें ये कारण बन रहे हैं वो ये तो एक उदाहरण दिया है उत्क्षेपण कर्म में तो अब हाथ को नीचे करेंगे उसमें भी आत्मा का संयोग कारण है हाँ और हाथ को यूँ फैलाएंगे आगे की ओर प्रसारण करेंगे तो भी आत्मा संयोग कारण है आकुंचन उसको वापस ले आएंगे हाथ को तो भी आत्मा का संयोग कारण बनेगा मतलब आत्मा का संयोग और प्रयत्न दोनों कारण बनेंगे गमन रूपी क्रिया अगर करते हैं वहां पर भी कारण बनेंगे ऐसा नहीं हो सकती, हाँ जी क्रिया नहीं हो सकती हाथ में तो पे क्या आत्मा संयोग नहीं, नहीं उसमें तो प्रश्न ही नहीं है ना जब कर्म हो रहा हो तो उसके पीछे बात कही जा रही है, तो तो है क्या हाथ हाथ हो गया उसका उठ नहीं रहा है तो फिर आत्मा का संयोग है नहीं आत्मा का संयोग है, है शरीर तभी तो शरीर चल रहा है नहीं नहीं शरीर चल चलने का मतलब है नहीं मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं हाथ ऊपर उठने हाथ में कोई क्रिया नहीं हो रही है नहीं हो पा रही जो भी है आ, नहीं, तो वहाँ पर मतलब वो एक प्रकार से सुन्न हो गया अब यूँ कहिए कि किसी को दांत में आ, आ, आ, कोई काम करना है डेंटिस्ट जो है ना वहाँ कुछ ऑपरेशन करना चाहता दांत निकालना चाहता वहाँ सुन्न कर देते हैं यानी वहाँ आत्मा का संपर्क हटा देते हैं वहाँ पर और क्या यही तो कर सकते दांत को छोड़ दीजिए यहाँ कोई ऑपरेशन करना है तो केवल ए, एक ही आत को वो सुन्न कर देते हैं तब तो वहाँ आत्मा का संपर्क हटा देते हैं मतलब परिस्थिति ऐसा उत, ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करते हैं जहां आत्मा संपर्क आत्मा का संपर्क नहीं रहता है मतलब वो इस रूप में कि हाँ यहां पर आत्मा ही सात्मक आत्मा यहां से यहां से सारे आत्मा को हटा देते हैं इतना इतना ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है उनका उनका ये है कि इस आत्म को सुन करना है सुन करेंगे तो आत्मा जो है यहाँ संपर्क कर ही नहीं सकता उतने अंश में संपर्क कर नहीं सकता वो रोक देते हैं संपर्क को वहां से और पूरे शरीर में भी कर देते हैं जब बड़ा ऑपरेशन करना होता है जैसे ब्रेन ब्रेन का ऑपरेशन करना हो आ, ब्रेन का ऑपरेशन करना हो हृदय का ऑपरेशन करना हो बड़े बड़े जब ऑपरेशन करना हो तो पूरे शरीर को सुन्न कर देते हैं तब आत्मा अंदर रहता हुआ अभी आत्मा का शरीर के साथ संपर्क नहीं रहता है इसलिए उसको कुछ अनुभूति नहीं होती अनुभूति कोई रोक देते हैं तो ऐसा तो हाँ जी संयोग संयोग संयोग संयोग और हम्म हम्म का संज़। नहीं। तो तो उसी का जो का जब होगा होगा होगा तो तो ऐसा कोई नियम नहीं है की संयोग आकारवान का ही होता है ऐसा नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है परमात्मा सर्वत्र है परमात्मा का संयोग सर्वत्र है अब शरीर में आत्मा तो है ही है आत्मा का संयोग मानते ही है ना अच्छा। ऐसा नहीं है आप ऐसे जो बोल रहे हैं अभी उदाहरण दिया दिया हाथ का तो ये कर तो तो का कर तो से आत्मा आत्मा संपर्क है क्या बिल्कुल सर्वत्र संयोग का मतलब आप ये ये कहना चाहते हैं आत्मा सर्वत्र फैल करके रहता है के? ये पूछना चाहते हैं नहीं ऐसा ऐसा नहीं आत्मा तो अनुस्वरूप एक ही जगह रहता है पर उसका जो संपर्क है वो सब आ, मतलब प्राण के माध्यम से या ज्ञानेंद्रियों के ज्ञानवाहक नाड़ियों के माध्यम से जो भी कारण जो शरीर में है उनके कारण से सम, सब जगह संपर्क रहता है उसका ज्ञानवाहक नाडियां हैं बहुत सूक्ष्म नाडियां शरीर के अंदर उसके माध्यम से पूरे शरीर के साथ उसका संपर्क रहता है जैसे नेटवर्क बिछाते हैं ना तार बिछा देते हैं सब जगह नेटवर्क है सब जगह तो एक जगह व्यक्ति मॉनिटर में देखता रहता है सब जगह क्या हो रहा है सब जगह का संपर्क उस व्यक्ति के पास रहता है इसी प्रकार आत्मा तो एक ही जगह रहता है लेकिन पूरे शरीर में क्या हो रहा है उसका संपर्क आत्मा के साथ रहता है उस तरह का प्रबंध ईश्वर ने किया हुआ है शरीर में इसको कहते हैं ज्ञानवाहक नाड़िया जैसे रक्तवाहक नाड़िया हैं ठीक है, है? नाड़ियां भी अलग अलग प्रकार की है ना वैसे ही एक ज्ञानवाहक नाड़ियां भी बहुत सूक्ष्म नाड़ियां हैं उनके माध्यम से आत्मा का संपर्क सबके साथ रहता है पूरे शरीर के साथ रहता है क्योंकि आप उंगली के बिल्कुल इस कोने में भी कुछ आपने किया है ना तो आत्मा को बोध होता है कैसे होता है वो संपर्क है वहां से पूरा हाँ और आप आप शरीर के एक रोम को पकड़ के ऐसे खींचोगे ना तो भी वो दर्द जो होता है ना एकदम आत्मा को पता लगता है और आप देखेंगे किसी किसी का एक रोग होता है शरीर में उसको अनुभूति नहीं होती है चमड़ी में वो स्पर्श स्पर्श का अनुभव नहीं होता है वह जल भी रहा हो ना उसको पता नहीं लगता यानी वो त्वचा इंद्री काम ही नहीं कर रही है उसकी कुछ लोग ऐसे होते हैं एक प्रकार का रोग होता है उनको तो उसमें वो लोग जैसे कहीं भट्टी जल रही हो और वहाँ पर वो खड़ा है उसको पता नहीं लगता पीछे जल रहा होता है उसका उसकी सारी चमड़ी जल करके बिल्कुल काले हो रहा हो रहा है पर उसको पता नहीं लगता उसको दूसरा हटाता है तब पता लगता है संपर्क नहीं हो जैसे अंधा आदमी है मान लीजिएगा वो जा रहा है उसको पता नहीं है कुआ सामने है वो जा रहा है जा रहा है उसको कुछ पता नहीं चल रहा है वो गिर सकता है अगर कोई रोके नहीं तो पर दूसरा व्यक्ति उसको रोकता तो रुक जाता व्यक्ति ऐसा ऐसे ही त्वचा इंद्रिय के साथ में एक ही बात है वो वो वो कहने का ढंग है कुछ नहीं आप यूं आत्मा को हटा दिए यू कहिएगा या वो ज्ञानवाहक तंतुओं को जो ज्ञान का प्रवाह करने वाले उनको रोक देते हैं हो यूँ कही नहीं आत्मा तो शरीर तो तो तो में ही रहता है आत्मा का शरीर में ही रहता है लेकिन वो जो अनुभूति जो कर रहा है ना शरीर के माध्यम से शरीर का शरीर के नस नस के साथ में उसका संपर्क है आत्मा के साथ में हाँ, वो संपर्क रोक देते। हाँ बस यही कहना चाह रहा हूँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ उस संपर्क को ही रोक देते तो में में नहीं, होता। है तो नहीं, है नहीं होता है मतलब अनुभव तो होता है कि कुछ कट रहा है शरीर का जब आप नेल नाखून काटते हैं ना कुछ कट रहा है ये तो अनुभव होता है हा? कुछ हो रहा है वहाँ पर कट रहा है पर दर्द नहीं होता है, है, उसको का नहीं, है मतलब नहीं मैं जो नहीं।, नहीं उसमें मतलब उसमें अनुभूति नहीं होती है पर ये तो अनुभूति होती है ना क्योंकि हम काट रहे हैं तो कुछ कट रहा है जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है इसलिए वही तो कहना चाह चारा जुड़ा हुआ है ना वो जुड़ने के कारण से कुछ तो अनुभूति होती है ना अनुभूतियाँ अलग अलग प्रकार की होती है याद रखिएगा हमारे शरीर में जो अनुभूतियाँ होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है एक बाह्य अनुभूति होती है एक आंतरिक अनुभूति होती है एक आंतरिक में भी आंतरिक अनुभूति होती है मैं एक बात कहा करता हूँ कि मूर्छित अवस्था में भी एक अनुभूति होती है उसको पर वो ए, इस तरह की अनुभूति नहीं होती है मूर्छित अवस्था का मतलब ये है कि जैसे प्रलय अवस्था है पूर्ण मूर्छित स्थिति है प्रलय अवस्था में शरीर नहीं है यहाँ पर तो शरीर में रहता हुआ भी उसको मूर्छित किया गया है किसी कारण से प्रलयावस्था में भी प्रलयावस्था में तो कोई शरीर ही नहीं है कोई साधन ही नहीं है फिर भी उसको बिल्कुल आंतरिक अनुभूति अन्य। कुछ तो होती है वहाँ पर हाँ का तो मतलब क्या है हाँ पहली बार आप सुन रहे होंगे आ, हो सकता है क्योंकि आ, मतलब उस उसको वो दुखी है परेशान है ये मान करके तो परमात्मा हमको ये सारे साधन दिए हैं शरीर संसार आदि सब कुछ देखिए साधनों का ना होना भी आत्मा के लिए एक प्रकार से दुख है उसके दुख की सुनिए पहले सुनिए उस दुख की स्थिति को अनुभव करके तो ईश्वर ने सारा संसार रचा है जब तक जब तक वो प्रलयावस्था में रहता है हाँ जी हाँ जी <laughs> वो तो रहेगा वो स्वामी तो जी वहां कहते हैं है है। बिल्कुल ना सुख होता है ना दुख होता है का मतलब जो सांसारिक सुख दुख है इस तरह का कोई दुख सुख दुख होते नहीं है वहाँ पर क्योंकि शरीर ही नहीं है, <laughs> तो है। ठीक है बस वही वो, वो, वो तो ठीक नहीं वो ठीक है <laughs> पर आ, मैं सुख में नहीं हूँ मैं सुखी नहीं हूँ ये भी तो एक अनुभूति है मैं जैसे मान लीजिएगा आप तो गाड़ी में बैठे हैं ठीक है आप गा, रोज गाड़ी में बैठ कर के जा रहे हैं। मैं कभी गाड़ी में बैठ ही नहीं सकता मेरे सामर्थ ही नहीं है समझ में आ रहा है आपको आप रोज गाड़ी में बैठ के जाते हैं मेरे पास में गाड़ी में बैठने का सामर्थ्य ही नहीं है तो मैं ये अनुभव करता हूँ ना कि मैं गाड़ी में नहीं बैठता हूँ देखो ये भी अपने आप में एक प्रकार का दुख है तो हाँ तो जी ये किस चीज़ का फल क्या हाँ प्रलय अवस्था में किसी चीज का नहीं है मैं यानी मैं सुखी नहीं हूँ बस ये तो ठीक है ये एक प्रकार का दुख है भाई अनुभूति नहीं है ये आंतरिक अनुभूति इसीलिए तो परमात्मा ये कहता है की इस, इसको शरीर देना चाहिए इसको ये सब संसार बना करके देना चाहिए तो तो तो वैसे पड़ा था तो पड़े -पड़े क्या करेगा तो? मैं पढ़ा पढ़ा क्या पढ़ा रहने दो ना उसको <laughs> पढ़ा पढ़ा क्या करने का मतलब क्या वो पढ़ा रहने दो पर वो पढ़ा नहीं रहने देते क्योंकि आपकी स्थिति को देख करके परमात्मा को दया आती इसलिए तो संसार बनाता है ये। ये। ये को दया हाँ जी क्या क्या प्रमाण हाजी ऐसा कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास में हनुमान नहीं मैं एक संभावना करता हूँ संभाव, संभावना आ, आ, है अनुमान भी तो हो नहीं अनुमान तो प्रमाण होता है मतलब इस स्थिति को देख करके मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि आंतरिक अनुभूतियाँ अलग अलग प्रकार की होती है इन सब को देख करके मैं अनुमान कर रहा हूँ जैसे वृक्ष भी दुखी रहते हैं अपने को पता बिल्कुल नहीं चलता है पहले सुनो तो जैसे वृक्ष अब कोई कहते हैं कि इसको क्या दुख हो रहा है हां भाई दुख है हम तो आ रहे जा रहे घूम रहे फिर रहे तो एक जगह खड़े हैं तो खड़े हैं बस हाँ? ये अपने आप में उसके लिए एक दुख है वो चल फिर नहीं सकते अपने आप में एक आंतरिक दुख है अंत संज्ञा भवंती मनुस्मृतिकार कहते हैं इनको आंतरिक अनुभूतियां होती है बाह्य अनुभूतियां नहीं होती है आंतरिक अनुभूतियां होती है और एक बात हम सोते हैं अच्छा लगता है सोते हैं तो ठीक है यार दिन के लिए आपको सुला दूं? नहीं चाहता है व्यक्ति नहीं चाहता है अगर मान लो जब किसी को सुला दो ना बाद में तो जागना चाहेगा ना वो व्यक्ति भले उसको समय पता नहीं लग रहा है किसी को मूर्छित किया जाता है ऑपरेशन के लिए वो बिल्कुल नहीं चाहता मूर्छित करना लेकिन उसको मूर्छित करना पड़ता है और जब वो बाहर आता है जो मूर्छा की अवस्था से बाहर निकल के आता है और देखता मैं ठीक ठीक अब आ मेरे को पता ही नहीं लगा जो कुछ हुआ है तो भाई अनुभूतियाँ कुछ नहीं होती है ये वाला में में जी कहता है कि झगड़ा तो पैदा कर दिया परमेश्वर आ, ये तो आलसी लोगों का काम है है ना ईश्वर का ऐसा कार्य नहीं है तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो ईश्वर की दृष्टि से तो यूँ समझा भी जा सकता है सोच भी सकते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में वो मूर्चित अवस्था में जो जीवात्माएं हैं तो उनके लिए ये इस अवस्था में है चलो मैं इनको आ, सुखी करता हूँ सुखी करता हूँ सुखी करने के लिए साधन होगा लेकिन ये बात नहीं समझ आ रही है कि प्रलया अवस्था में जीवात्मा को अनुभूति होती है कि मैं दुखी था तो अगर आप ऐसा हैं तो उसका आपको कारण बताना पड़ेगा कि, कि अनुभूति का उसके पास साधन है मैं ऐसा कोई कारण बता ही नहीं सकता ना जब मेरे पास कारण है ही नहीं है मैं तो केवल एक संभावना बता रहा हूँ कि उसको आंतरिक कुछ तो अनुभूति होती हो क्योंकि उसके पास भले ही साधन नहीं है ठीक है भले ही बाह्य साधन नहीं है लेकिन कुछ तो अनुभूति करने का सामर्थ्य तो है उसके पास में जितना सामर्थ्य उतने ही अंदर अन, अंदर अंदर अनुभूति करता है वो बाहर अभिव्यक्त नहीं कर सकता स्थिति में कैसे क्योंकि वो पास चेतन है चेतन है ना वो चेतन वो, वो चेतन का जो वो, वो वो प्रकाश में कैसे आएगा? बाहर बाहर प्रकट नहीं हो सकता उसका चलिए ठीक है। क्या चीज सोच के वो दुखी हो? कुछ भी नहीं सोच के दुख होगा कोई सोचने का कोई बाहर कुछ दिखता ही नहीं है उसको क्या सोचेगा तो वो ईश्वर ही उसको अनुभव करता है देखो इसके पास सुख नहीं है मेरे पास सुख है मैं इसको सुख देना चाहती आत्मा के पास ये तो है ही है मान सकते कि है? इसको मारना ही होगा इसमें मान सकते वाली बात नहीं है तो सुख का ना होना भी अपने आप में एक प्रकार से दुख रूप है ये मैं ही कहना चाह रहा हूँ बस इतना अंतर है वो उस तरह का बाहर देखिए दुख दो प्रकार के होता है ना एक तो बाहर से प्राप्त होता है हाँ? जैसे कट गया तो दुख हो रहा है व्यक्ति को ऐसे बहुत कुछ सारे दुख ऐसे प्राप्त होते हैं और कुछ ऐसा है कि आप कुछ दुख नहीं दिया जा रहा है फिर भी अपने अज्ञानता से दुखी होते रहते हैं व्यक्ति जैसे मैंने बोला ना देखो इनके पास गाड़ी है रोज गाड़ी में बैठ के जाते हैं हाँ? मेरे पास तो गाड़ी नहीं है दुखी हो रहा है व्यक्ति अज्ञानता के कारण से वो कोई दुख दिया नहीं जा रहा उसको उस अज्ञानता से वो दुखी हो रहा है ये अज्ञानपूर्वक दुखी है ऐसा तो क्या जो आप कह रहे हैं क्या कारण का दुदु। वो तो है ही है क्योंकि उस आपके पास सुख नहीं है इसलिए सुख देने के लिए तो संसार उत्पन्न किया भगवान ने अगर आपके पास सुख होता तो भगवान संसार क्यों बनाता है आपके पास सुख है ही नहीं बस ये में तो जी, किसी कोई नहीं है। विरोध नहीं है अब एक बात बताइए पहले पहले, पहले।, पहले। तो दुख का अनुभव का मतलब पहले इस बात को समझ लीजिएगा मैं यही यही कहना चाहता हूँ दुख दो प्रकार का होता है एक तो बाहर से मिलता है सीधा सीधा हमको दुख हाँ और एक हाँ, इस तरह का ठीक है ना और एक दुख ऐसा होता है उसके पास में आ, कुछ है ही नहीं है जो दिया हाँ अल्पज्ञता है अल्पज्ञता है अल्पज्ञता तो आत्मा के पास है वो तो अल्पज्य है, है ना ज्ञान तो है उसके पास में लेकिन बहुत कम ज्ञान है और चेतन है और चेतन हो करके भी चेतनता का कुछ भी अनुभव ना करता हो फिर उसका चेतन होना व्यर्थ है किस बात पर वो चेतन इसी तो है इसीलिए तो ये कि, कि वहाँ पर उसकी का कोई नहीं नहीं नहीं नहीं उसको और नहीं नहीं पहले पहले इस, इस पहले इस बात वो तो सृष्टि को ध्यान में रख कर के बात जो भी बात कही जा रही है वो सृष्टि को ध्यान में रख कर के बात कही जा रही अगर मान लीजिए सृष्टि नहीं बनाता मान करके चलिए ईश्वर सृष्टि बनाता ही नहीं ठीक है बनाता ही नहीं सृष्टि और आत्मा अपना पड़ा है मूर्छित अवस्था में मूर्छित अवस्था का मतलब है उसको बिना साधन के पड़ा है कौन है वो जड़, जड़ है या चेतन है चेतन है चेतन का होना अपने आप में चेतन कहने मात्र से उसको बोध है अपनी बोध को बाहर अभिव्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि साधन नहीं है जैसे मुक्ति में मुक्ति में परमात्मा आ, लेके गए उसको मुक्ति में लेके मतलब वो मुक्त हो गया संसार के बंधनों से रहित हो गया अब मुक्ति में बहुत कुछ अनुभव करता है करता है ना तो ईश्वर उसको कोई ऐसा नहीं देता उसको कोई ऐसा साधन नहीं देता है कि बस तू अनुभव करिए सब संसार का पर अनुभव कर रहा है मुक्ति में ईश्वर ईश्वर वहाँ पर सहयोग करता हम तो कहते हैं शास्त्र भी कहता है ठीक है ना शास्त्र भी कहता है वहीं ईश्वर सहयोग करता है मुक्ति का सुख दिलाता है जहाँ चाहे वहाँ ले जाता है जो भी है ठीक है ना जो अनुभव जो कर रहा है उसके लिए कोई साधन नहीं दिया हुआ उसको परमात्मा ने मुक्ति में ऐसा कोई कोई शास्त्र आज तक नहीं बताया यानी जितना हम लोगों ने शास्त्रों को देखा कि मुक्ति में ईश्वर ऐसे साधन देते हैं और जिसके माध्यम से वो देखते हैं बस इतना कहा जाता है कि ईश्वर स्वयं साधन बन जाता है ये बोला जाता है ईश्वर स्वयं साधन बन जाता कहा जाता है, है। ऐसा कहा पर वो चेतन चेतन होने का, कोई चेतन है, तो उस चेतनत्व का तो तो कुछ चेतना तो होनी चाहिए ना उसमें अंदर, भले बहुत कम चेतना है उस कम चेतना से वो अपनी बात को, को अभिव्यक्त कर ही नहीं सकता अंदर ही अंदर अनुभव करता है बस इतना है वो वो जान पाता है है कि मैं मैं मैं मतलब अपने जो बोध अहंकार बिल्कुल है वो मैं जानता हूँ वो मैं बहुत बोलता हूँ इस अहंकार को लेकर के लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो अहंकार भी मुक्ति में नहीं है नहीं, नहीं, मुक्ति का नहीं मुक्ति में तो जी कोई नहीं है जी पहले पहले मुक्ति को समझेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा ना मुक्ति में ना अहंकार है ना मन है न ज्ञान इंद्रिया न कर्म कोई भी प्राकृतिक पदार्थ उसके पास नहीं ठीक है ना फिर भी वह अनुभव करता है अनुभव करने का सामर्थ्य उसके अंदर है ठीक है ना तो वह अनुभव करने का सामर्थ्य उस अपने सामर्थ्य से ही तो अनुभव कर रहा होता है मुक्ति में फिर वहाँ पर वहाँ पर कोई ऐसा प्राकृतिक साधन नहीं है उसको अनुभव कराने के लिए वहाँ क्या साधन है कहा यही जाता है कि ईश्वर साधन है ईश्वर उसको अनुभव कराता है किससे अनुभव कराता है ऐसा कोई वर्णन नहीं है वहाँ पर ये याद रखना मतलब किसके मतलब मैं का अनुभव किससे करवाता है हा? या रूप का अनुभव किससे करवाता है गंध का अनुभव किससे करवाता है ये जो भी जो भी अनुभव तो करता ही है ना बहुत कुछ अनुभव करता है संसार का पृथ्वी का सूर्य का चंद्रमा का पता नहीं क्या क्या अनुभव करता है अलग अलग गैलेक्सीज हैं सबका अनुभव करता है आता है जाता है जो भी करता है सबकी अनुभूतियां करता है तो किससे अनुभव करता है बस ईश्वर अनुभव कराता है मतलब खुद ईश्वर साधन बना व बन अनुभव कराता है यहां तो तो अंदर अंदर इसलिए दिया कि दूर की वस्तुओं का अनुभव करते हैं हैं तो सीधे अंदर चले जाते आप कितना ही अंदर जाओ वहाँ तो आप कहीं भी जाओ हो तो, तो वो तो अनुभव यहाँ भी तो शरीर के अंदर है अंदर का अनुभव करके दिखाओ किस चीज़ के जैसे पृथ्वी सूर्य के नावी में जाता है तो अंदर जा के खुद अनुभव करता है इनका अभिप्राय अनुभव कराता कैसे मैं तो एक ये बात हाँ। आप मतलब जो मुक्ति वाला जो ये के करें। आप उसको क्या जोड़ना चाहते है जीवात्मा को परमेश्वर सहायता प्रदान करता है जैसा आप मानते हैं तो यहाँ पर वो किस तरह से सहायता प्रदान करता है वो आप उस चीज को लेकर के वो बताना चाहते हो की वहाँ पर भी सिर्फ कुछ न किसी कोई ना कोई तरीका होगा कि जिससे पर वो वो अनुभव करता है ये दिखा मैं ये कहना चाहता हूं। जैसे मुक्ति में भी अनुभव करता है ना तो उसके पास में अनुभव करने का सामर्थ्य है मुक्ति में अनुभव करने का सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को वो ईश्वर जो भी सहयोग करता होगा उसके माध्यम से वह सहयोग करता है और वो अनुभव करता है सब कुछ होता है वहाँ ऐसा कोई माध्यम है नहीं मुक्ति में अनुभव कराने के साथ बस मैं चेतन हूँ इतनी तो अनुभूति होती होगी या उस, वो भी नहीं होती है अंदर उसको प्रकट ही नहीं कर सकता है वो एक अलग बात है प्रलय अवस्था में आत्मा कुछ भी प्रकट नहीं हो जड़वत रहता है ये भी यही प्रमाण आता है मैं ये नहीं कह रहा मैं उस प्रमाण के विरुद्ध जाना नहीं चाह रहा हूं मैं मैं एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है केवल एक तर्क कर रहा हूँ मैं भाई अगर वो चेतन है तो कुछ तो अनुभव होता होगा उसको कुछ भी अनुभव नहीं होता वो अंदर अंदर ही वो बाहर अभिव्यक्त नहीं कर सकता क्या अनुभव होता है वो बाहर अभिव्यक्त नहीं कर सकता पर मैं चेतन हूँ या मैं जो भी हूँ कुछ तो, तो उसको अनुभूति हो सकती है और कुछ भी नहीं होती है तो उसमें और जड़ में कोई अंतर नहीं रहेगा उसको चेतन भी आप नहीं कह सकते आत्मा को जी जी इसमें तो है हुँ. लेकिन उस जड़ वस्तु मतलब बाहर वो बाहर प्रक, बाहर प्रकट का वो तो मैं मना कर नहीं रहा हूँ ना बस ये जो अंतर बता रहे हो ना ये चेतन है इसमें चेतनता है और उसमें चेतनता नहीं है तो ये जो चेतनता है तो ये जो चेतनता है का अनुभव बाहर नहीं करता ठीक है मेरे कोई आपत्ति नहीं है ये ईश्वर अनुभव करता ये तो चेतन है और ये तो जड़ है ईश्वर अनुभव करता वो बाहर से भी कैसे भी अंदर से कैसे भी कर सकता इश्वर तो इश्वर है ईश्वर तो ईश्वर है ठीक है ना ये जो मैं चेतन हूँ इसकी अनुभूति मैं चेतन तत्व हूँ ऐसा कुछ तो अनुभूति बहुत आंतरिक रूप से कुछ होता ही होगा कि आ, मैं चेतन हूँ और मैं आ, सुखी नहीं हूँ या जो भी है जी जी आप कर उसमें कोई आ, दिक्कत नहीं, कोई भी कर है भी लेकिन जो तो, तो उसके पीछे क्या कारण है कि हाँ तो उठेगा मैं उसका निषेध कर ही नहीं रहा हूँ ना मेरे पास तो कोई मैंने कहा ही नहीं मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं मैं तो एक संभावना कर रहा हूँ कुछ तो अनुभूति होगी हो, हो, बस चेतन हूँ इतना ही कुछ तो अनुभव उसको चेत का होना चाहिए क्योंकि अनुभूति कर भी रहा है उसका कोई प्रयोजन भी नहीं है मतलब उसका कोई प्रयोजन नहीं है ना वहाँ पर बस केवल बस मेरे पास सुख नहीं है यही बस अंतर है जी अगर अगर ये ये मानेंगे कि कि उसके अंदर ज्ञान है की से मैं बता रहा हूँ मतलब ज्ञान हो रहा है कि मेरे अंदर सुख नहीं है तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि उसके अंदर इच्छा भी होनी चाहिए तो तो कुछ है तो कुछ हाँ इच्छा तो करता तो तो है तो करना चाहिए तो। हाँ करेगा कुछ इच्छा कुछ प्रयत्न ये सब होंगे जो भी उसके गुण हैं पर वो उससे कुछ कर ही नहीं सकता उसके पास कुछ है नहीं है साधन करने का बस बस कुछ ना कुछ इच्छा है ठीक है कुछ ना कुछ प्रयत्न है वो सब है उसके जितने भी गुण हैं सारे हैं उसके अंदर तो फिर ये तो नहीं वो वो कथन इसलिए जड़वत है संसार की दृष्टि से आपको समझाने की दृष्टि से वो जड़वत है वहां पर जैसे जिसको कहते हैं ना ये मूर्छित है अब तो ये तो जड़वत है ये मूर्छित है ना व्यक्ति ये तो जड़वत है है तो चेतन है लेकिन उसको जड़वत इसलिए कहा क्योंकि बाहर बाह्य कोई चेष्टा नहीं कर पा रहा है वो इसलिए उसको जड़वत कहा और, और एक बात देखिएगा जो वृक्षों में जीव है या नहीं है इसको लेकर के बहुत झगड़ा चलता है ना लोगों में वो ये कहते हैं तो आ, स्वामी दयानंद के वचन को लेकर के कहते हैं तो वहां उन्होंने कहा ये तो जड़ है आ? जड़ का मतलब वो कुछ बाह्य चेष्टाएँ नहीं करती इस रूप में उस अर्थ में उनको कहा है अभी पूरा वचन मेरे को याद नहीं आ रहा है कि किस रूप में कहें उसका अभिप्राय कुछ बता रहा हूं मैं ये वृक्षादियों को जड़ माना है ठीक है ना जड़ माना है ना तो वो वो ये कहते हैं ये तो जड़ है इसमें तो धीवी ही नहीं है स्वामी दयानंद ने जड़ कहा वो जो जिस अभिप्राय से स्वामी दयानंद ने उनको कहा है वो जिस तरह का चे हम लोग करते हैं बाह्य चेष्टाएँ करते हैं आने जाने की चेष्टा करते हैं वो चेष्टाएँ वो नहीं करते इस रूप में उनको जड़ कहा है बाकी उसमें तो अंतर संजय तो होती ही है आंतरिक अनुभूति तो होती है वृक्षों में वो अभिव्यक्ति ही नहीं कर सकते फिर भी उनको अनुभूति होती है क्योंकि वो शरीरधारी है बस इतना अंतर है तो फिर उसको ये ये भी बोध होना चाहिए उस समय की सुख क्या क्या होता है क्या? जब मतलब वो अनुभव करे तो बहुत दुखी हूं। मैं बेचारा हूं। तो उस समय मतलब उसका ज्ञान काम कर रहा है कि उसको हाँ जी ज्ञान कर्म कर, कर कर रहा तो है सुख नहीं है हाँ, अनुभव कर रहा है तो चली रहा है पर क्या जी वृक्ष में क्या क्या चल रहा है द्वेष नहीं उसके दो उसके अंदर देखिये उसके पास 24 शक्तियां हैं आप दो चार क्यों बोल रहे हो चौबीस शक्तियां हैं उसके अंदर चोगी। और चौबीस शक्तियां हैं उन चौबीस शक्तियों में चेतना एक ज्ञानात्मक जो शक्ति वो मुख्य है ठीक है ना और उस मुख्य को आपने बोल दिया तो अपने आप वो चौबीसों अपने आप लागू होंगे उसमें कोई आपत्ति नहीं है कोई दूसरा प्रश्न नहीं है वो ही प्रश्न है प्रश्ण हाँ जी क्योंकि तो, है। तो अभी वो इसलिए दिया है ताकि आपको बता सके देखो जी मैं दुखी हो रहा हूँ और मेरे को सुख चाहिए ये तो बाह्य अनुभूतियाँ हैं बाह्य अनुभूतियों के लिए साधन दिए हैं नहीं बाह्य अनु अनुभूति अनुभूति तो अंदर ही होती है बाहरी अनुभूति क्या अनुभूति तो आपके बाहर की अनुभूति को अंदर अभिव्यक्त करने के लिए ये सब साधन है मैं मैं ये जो बोल रहा हूं ना मैं हूँ ये जो अहंकार हो रहा है ना ये बाह्य अनुभूति ही है ना मैं क्या समझते हैं आप मैं हूँ मेरे को भी देखो ये जो बोला जाता है ना किस तो दिखा रहे हैं ना दूसरों को नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। तो ठीक है वो अपने तो, बता रहा है तो अपने आप को बता रहा है ना अपने आप को नहीं बता रहा है अपने आप के साथ साथ दूसरों को भी बता रहा है आ, दूसरों को बताना है दूसरों को जताना है तो ये सब कारण बनते हैं इसलिए ये सब साधन दिए हैं ठीक है इसके ऊपर क्यों ज़्यादा चर्चा आप करो हाँ जी करता होगा मैं नहीं सिद्ध करना चाह रहा हूँ मैं ये नहीं सिद्ध करना चाह रहा तो तो... बच्चा फेल फेल है है बिल्कुल पास उसको दी तो तो तो तो हम हैं बैठे आप दोनों को चाहूँ मैं तो केवल एक उदाहरण ये दिया है कि वहाँ बिना साधन के अनुभूति करता है वहाँ ईश्वर सहयोग करता है ठीक है ना सुनो नहीं नहीं नहीं बिना सहयोग साधनों के सहयोग करता ऐसा मैं कहना ही नहीं चाह रहा हूँ वहाँ वहाँ तो एक दूसरे से बात करते हैं। मुक्तात्मा है अच्छा। बहुत कुछ होता है वह तो बाह्य भी होता है अंदर ही अंदर अनुभूति जो करना है तो बाह्य साधनों के बिना नहीं कर सकता है बाहर को बाह्य साधनों को दिए बिना बाहर अभिव्यक्त नहीं कर सकता व्यक्ति अपनी अनुभूतियों को बाहर अभिव्यक्त नहीं कर सकता बस मेरा केवल इतना था कि आत्मा कुछ तो अनुभव कर सकता है वो कितना अनुभव करता है वो एक अलग बात है अगर कुछ भी अनुभव नहीं करता है तो उसका चेतन होना व्यर्थ है ऐसा मेरे को लगता है ठीक है कोई बात नहीं मैं मैं कब ये कहना चाह रहा हूं आप मेरी बात को मानिएगा मैंने प्रस्तुति नहीं किया कि आप मेरी बात मानें और मेरी बात को स्वीकार करें एक अपनी संभावना व्यक्त की है मैंने चले दूसरा सूत्र बोलिए तथा हस्त संयोगाच मुसले कर्म तथा च उसी प्रकार से उत्क्षेपण कर्म को लेकर के जो बात कहिए तथा च उसी प्रकार से अस्तस्य संयोगात मूसले न सह संयोगाथ आत् मूसल के साथ संयोग होने से मुसले कर्मा मुसले कर्मोत्क्षेपण भवति मुसल में भी उत्क्षेपण कर्म होता है पहले तो हाथ में कर्म को बताया है फिर उस हाथ का मुसल के साथ संयोग होने से उस मुसल में भी कर्म होता है ये बात कही जा रही मुसलम समवाय कारणम मुसल में जो कर्म हो रहा है उस कर्म के पीछे समवाय कारण मुसल है अस्त संयोगो असमवाय कारणम और आत् का जो संयोग है मुसल के साथ में वो संयोग असमवाय कारण है गुरुत्व उत्तोलन पूर्वक प्रयत्न भारी पदार्थ को यानि गुरुत्व और प्रयत्न ये निमित्त कारण बन रहे हैं इति उदाहरणम और मुसल जो है ये सूत्र में जो आया ये उदाहरण के लिए आया है ठीक है सरल है सूत्रार्थ उसी उत्क्षेपण कर्म के अनुसार उसी उत्क्षेपण कर्म के अनुसार मूसल में हाथ का संयोग होने से मूसल में हाथ का संयोग होने से जब मूसल के साथ हाथ का संयोग होने से मूसल के साथ हाथ का संयोग होने से मूसल में उत्क्षेपण कर्म होता है ठीक है अब एक अगली बात कही जा रही है आप सब इसको अनुभव करते हैं जैसे बॉल को भी नीचे नीचे मारते हैं ठीक है ना फिर ऊपर उठ के आता है या मूसल को भी नीचे मारते हैं ओखली में ओखली में ऐसे मारते हैं ना तो वो ऊपर उठ जाता है मूसल तो अब यहाँ जो मूसल नीचे चोट मार के अभिघात से यानी चोट करके ऊपर जब आता है उसमें हस्त संयोग कारण नहीं है ये कहना चाह रहे हैं अगले सूत्र में का अभिघात कारण है वहाँ पर हाँ जी बोलिए अभिघात जे मूसलादो कर्मणि व्यतिरेका अकारणम हस्त संयोग कहते हैं मूसल आदो मूसल आदि पदार्थों में आदि से आप दूसरे भी जो भी पदार्थ ले सकते लकड़ी को ले सकते आप बाल को ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं मूसल आदो मूसल आदि पदार्थों में नीचे उत्खलन नीचे उदूखलेन नीचे उदूखल जो है उखल जिसको आप कहते हैं ओखल क्या कहते हैं ओखरी औ ओखली कोई उखल ओखली ऐसा अलग अलग शब्दों से बोलते हैं तो उस उखल के साथ में अभिघाता अभिघात होने से चोट लगाने से जाते मुसलस्य खलु उत्पतन कर्मणि उस चोट से उत्पन्न जाते का मतलब उत्पन्न उस चोट से उत्पन्न मूसल के उत्पतन कर्म में मूसलेन सह अस्त संयोग मूसल के साथ में जो हाथ का संयोग है वह संयोग असमवाय कारणम ना बहुत असमवाई कारण नहीं होता क्यों नहीं होता है तो कह रहे हैं विना विना बिना अभाविनाभाव अगर हाथ का संयोग ना भी हो तो भी वो ऊपर उठेगा इसलिए वो हाथ का संयोग वहां कारण नहीं बनता उसी को विना भावात को ही खोला है अस्त संयोगे विना अपि। हाथ के संयोग के बिना भी खलु निश्चित रूप से उदूखल अभिगातात। उखल के अभिघात से चोट से मुसलादो मुसल आदि मुसल पदार्थों में उत्पतनम तो भविष्य एवं उत्पतन कर्म तो होगा ही है आज का संयोग हो या ना हो उसके बिना ही मुसल में उत्पतन कर्म तो होता ही है तत्र मुसलादी समवाय कारणम तो बहती है उस उत्पतन कर्म में यानी ऊपर जो उठ रहा है मुसल उस ऊपर उठने रूपी कर्म का मूसल तो बनता बनता ही बनता है, बाकी हस्त का संयोग असमवाय कारण नहीं बनता ये कहना चाह रहे ठीक है हाँ जी करते हैं थोड़ा सा ऊपर पूरी तरीके मतलब नहीं वो आप जो कहना चाह रहे वो बात यहाँ नहीं कहना चाह रहे वो तो प्रयत्न पूर्वक की बात आप कर रहे हैं वो बात नहीं है मान लो ये किया है ना थोड़ा सा जो ऊपर उठ रहा है ना उस उत्पतन कर्म आप तो यूँ ऊपर उठाने वाली की बात नहीं कर रहे वो मैं जान रहा हूँ आपकी कथन इतना मतलब जैसे आपने जोर से ऐसा किया है ना तो थोड़ा सा तो ऊपर उठ रहा है ना और जो जितना भी उत्पतन कर्म हो रहा है उसकी चर्चा हो रही है जो आपको प्रयत्न पूर्वक जो ऊपर बहुत ऊपर उठा रहे उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर पकड़ में आ रहा है बिना प्रयत्न के जो रहा है हाँ जी हाँ जी बिना हस्त संयोग के बिना कारण के नहीं हो रहा है बिना हस्त संयोग के ही उत्पतन कर्म हो रहा है ये कहना चाह रहे सूत्रांत लिखिएगा ऊखल, ऊखल आदि के अभिघात से ऊखल दीवार जमीन आदि से बहुत सारे होंगे ऊखल आदि अभिघात के कारण से अभिघात का मतलब चोट चोट के कारण से उत्पन्न उत्पन्न मूसल आदि पदार्थों में मूसल आदि पदार्थों में होने वाले कर्म में मूसल आदि पदार्थों में होने वाले कर्म में हस्त संयोग या हाथ का संयोग हाथ का संयोग असमवाय कारण नहीं बनता पकड़ में आ रहा तो है तो ठीक है वह विभाग कारण बनेगा वो तो विभाग कारण बनेगा कोई भी कारण बनेगा पर हाथ तो कारण नहीं बना तो कारण नहीं है जी तो इसको कारण से हाँ हाथ का तो संयोग कारण ही नहीं तो फिर क्यों उसको रखेंगे हटा दिया पहले जो उठाया था वो उठा के नहीं लगता, तो वो फिर कैसे है क्या पहले उठा के रखा पहले, हाँ। पहले, हाँ। हाँ। पहले रखा जब गिराएंगे उससे अब अब गिराया, वो वाला कर्म अलग है, जो ऊपर उठने वाला कर्म अलग है ना अगर मतलब जिसके होने होने, ना भाई पीछे का पीछे की बात क्यों कर रहे हो आप सीधी बात करो ना हाँ जी नाक को तो यूं करके तो पकड़ा तो है वो बात नहीं हो रही है वो सीधी बात हो रही है कि वो जो उत्पतन कर्म हो रहा है उत्पतन कर्म में हाथ का संयोग अगर ना भी हो तो उत्पतन कर्म वहाँ पर होगा बस इतना कहना चाह रहे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं वो वो जो ऊपर जो उठा पकड़ के रखा है जब तक अभि अभिघात नहीं होगा अभिघात ही नहीं होगा तो उत्पतन कर्म कैसे होगा ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं उसका तो कारण बनता ही है उसके लिए बता ही दिया है लेकिन अब जो उत्पतन हो रहा है उस उत्पतन कर्म में हस्त संयोग कोई कारण नहीं बनता ये कहना चाह रहे बस इतनी सी बात है हाँ आगे चलें एक सूत्र और देख लीजिएगा बोलिएगा तथा आत्म संयोगो आत्मसंयोग हस्तकर्मणी अकारणम इति अनुवर्तते ये अकारण जो है ये तीसरे वाले सूत्र में से यहाँ पर भी अनुवृत्ति आएगा अकारणम यानी तथा आत्मसंयोगो अस्तकर्मणि अकारणम ऐसा बनेगा सूत्र कहते हैं मुसलादीना मुसलादीना उत्पतता सह अस्त उत्पतन कर्मण कह रहे हैं मुसलादीना उत्पतता सह मुसलादि के ऊपर उठते हुए के साथ साथ अस्त्य उत्पतन कर्मणि हाथ भी ऊपर उठ रहा है मूसल के ऊपर उठते हुए साथ साथ साथ उसके साथ हाथ भी ऊपर उठ रहा है उस हाथ को लेकर के कह रहे हैं जो हस्त में जो हाथ में जो उत्पतन कर्म हो रहा है उस उत्पतन कर्म के बारे में कह रहे हैं आत्मसंयोग प्रयत्नादि गुणवत आत्म न संयोग प्रयत्नादि गुण वाले जो आत्मा हैं उस आत्मा का संयोग अस्ते न संयोगो हाथ के साथ जो संयोग है वो कारणम निमित्त कारणम ना वो निमित्त कारण नहीं बनता वैसे या निमित्त कारण के स्थान पे असंवाय कारणम ना ऐसा होना चाहिए यानी उस हाथ के साथ में जो आत्मा का संयोग है वो आत्मा का संयोग उत्पतन कर्म में कोई कारण नहीं बनता ये कहना चाह रहे हैं पकड़ में आ रहा है आपको नहीं। जैसे आप ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर उठ उठ उठ उठ रहे हैं ना ना है तो हाथ हाथ भी थोड़ा ही क्योंकि के साथ संयुक्त है जो उठ रहा है जो रहा इस हाथ के ऊपर उठने में आत्मा का संयोग कारण नहीं है ये कहना चाह रहे चाहे ठीक है बात जो बात कही जा रहे है उसको समझने का प्रयत्न करो भाई मूसल ऊपर उठ रहा है ना मूसल के ऊपर उठने में अस्त संयोग कारण बन रहा था नहीं बन रहा था ये तो बताए तीसरे सूत्र में मतलब मूसल के ऊपर उठने में आत्म का संयोग कारण नहीं है ये बताए ना अब ये कहना चाह है, रहे हैं अब आठ भी ऊपर उठ रहा है ठीक है ना आठ भी ऊपर उठ रहा है तो आत के ऊपर उठाने में आत्मा का संयोग कारण नहीं है ये कहना चाह रहे हैं कौन कारण है बस वो तो उसके साथ जुड़ा हुआ इसलिए वो भी साथ साथ ऊपर उठ रहा है <laughs> आत्मा ने मुसल आत्मा के, उठ, उठ का मतलब तो के कारण हो रहा है ना मुसल के साथ साथ हाथ भी ऊपर उठ रहा है मूसल कारण है ना अगर मुसल के साथ आप हाथ का संयोग नहीं रखते तो हाथ ऊपर नहीं उठेगा तो मूसल कारण बन रहा है वो तो है ही मूसल के कारण से तो आधु पर उठ रहा है पर आत्मा का संयोग वहां कारण नहीं है ये कहना चाह रहे हैं ये बात स्पष्ट हो रही है बस यही कहना चाह रहे हैं तो प्रयत्नादि गुण वाले आत्मा का जो संयोग है वह संयोग अस्तेन सह संयोग हाथ के साथ जो संयोग है वह संयोग कारणम ना या निमित्त कारणम तो निमित्त के स्थान में असमवाय कारणम ना ऐसा होना चाहिए नहीं मतलब निमित्त ना कि इसको कहना कहना कहना चाहिए चाहिए चाहिए संयोग को यहां करना चाहिए। कहना चाहिए। ये मैं चाह रहा हाँ है उसको भी पढ़ेंगे तथा तथे व्यतिरथ तथा तो वो मतलब व्यतिरेक व्यतिरेक मतलब आत्मा का संयोग ना भी हो तो भी वो ऊपर उठेगा ये इसका अभिप्राय है कौन हाँ जी हाँ जी मतलब कैसे आत्मा समस्या तो है वो, वो वो उसको मत देखिए वो हाथ को उसके साथ जोड़ दो मान लीजिएगा आत्मा का संयोग है ही नहीं है फिर भी तो ऊपर उठ रहा है ना हाथ ऐसा मान करके चलिए ना अब आपको कैसे समझाएंगे? ऐसे ऐसे समझा सकते हैं पूरा कर देते त्र प्रयत्न मंत्रा अनिच्छया अपनी कर्म तो बहती है प्रयत्न बिना प्रयत्न के बिना इच्छा के उस हाथ में कर्म तो हो ही रहा है क्योंकि मूसल के कारण हो रहा है ये कहना चाहते हैं मुख्य बात सूत्रार्थ चौथा सूत्र का अर्थ उसी प्रकार से उसी प्रकार से आत्मा का हाथ के साथ आत्मा का हाथ के साथ आत्मा के साथ संयो आत्मा का हाथ के साथ संयोग हाँ ये है आत्मा का हाथ के साथ संयोग हाथ में होने वाले कर्म में आत्मा का हाथ के साथ संयोग आत्मा में हाथ में होने वाले कर्म में कर्म में कारण नहीं होता उसी प्रकार से आत्मा का आत्म के साथ संयोग हाथ में होने वाले कर्म में कारण नहीं होता उसी प्रकार का मतलब अस्त संयोग के अनुसार टिप्पणी देख लीजिएगा क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर संयोगो असंवाही कारणम निमित्त कारणम च उभयता भवती भाष्यकार ये कहना चाह रहे हैं संयोग जो है असमवाय कारण भी होता है और निमित्त कारण भी दोनों ही होता है ऐसा लिख रहे हैं तदुक्तम प्रशस्त पाद अपी प्रशस्त पाद में भी ऐसा लिखा गया है द्रव्योत्पत्त तो कारणम गुणा नहीं द्रव्योत्पत्त तो कारणम संयोग जो है किसी द्रव्य की उत्पत्ति में तो असमवाय कारण बनता है और गुणकर्मोत्पत्तो तू निमित्त कारणम किसी गुण की और उत्पत्ति में या किसी कर्म की उत्पत्ति में तो निमित्त कारण बनता है चेतन संयोग हा, सर्वत्र निमित्त कारणम इति विवेक हा। और चेतन का जो संयोग है वो सर्वत्र निमित्त कारण होता है ऐसा विवेक कर लेना चाहिए पर ये 31वें सूत्र के अनुसार विरोध आता है उन्हीं के वचन से ये वचन विरुद्ध आता है पीछे पीछे जो पृष्ठ संख्या 38 पृष्ठ संख्या में 31वां सूत्र है उस सूत्र के साथ ये विरोध है ये वचन इनका पृष्ठ 38 में 31वां जो सूत्र है उस सूत्र के पूरे भाष्य को आप पढ़ेंगे तो उससे विरोध आता है चेतन ये जो संयोगाद विभागा शब्दाच शब्द शब्द शब्दनिष्पत्ति ये जो सूत्र है ना इसमें जो कहा जा रहा है संयोगाद असमवायि अड़तीसें पृष्ठ के सर्वांत में शब्द है संयोगाद असमवायि संयोगाद असमवायि जिह्वा कंठादीषु वायुताड़नपूर्वक शु आत्मयतनाद निमित्तकार आत्म प्रयत्न आदय आत्मा के प्रयत्न आदि जितने भी उसके गुण हैं वो सब निमित्त कारण हैं संयोग को यहाँ असमवाय कारण ही बना बता रहे हैं प्रशस्तपाद के अनुसार इन्होंने लिखा है बस यहाँ पर ठीक है बाद में और विचार कर लेना इसके बारे में इतना ही रखते हैं ओंकार ओ